हमने एक बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार नमस्कार तो साहब आज की बात भी शुरू करते हैं उस गाने से यानी कि उस धुन से जो हमने पिछले हफ्ते आपको सुनाई थी देखिए धुन मैंने आपसे कहा था ना बहुत ही मशहूर और वरूफ गाने की है तो ज़रा गाना सुनकर देखिए और बताइए कि क्या आपको ये गाना पहचान लेना चाहिए था पहचान लेना चाहिए था दूर कोई गाए धुन ये सुनाए दिल बिन साहब गाना तो पहचान लेना चाहिए था तो उसी तरह से इस हफ्ते का गाना भी आपने बहुत बार सुना होगा बेहद सुना सुनाया गाना है हालांकि फिल्म जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ना वो हमें चाहे जो भी साथी कहे वो उतनी बढ़िया मतलब हमारे लिहाज से उतनी बढ़िया नहीं फिल्म थी फिल्म बहुत चली थी अब देखिए साहब चली होगी हम इस पर तो इनकार नहीं कर सकते सब एक से एक थे। आ, मगर चलिए कोई बात नहीं गाना पहचानिए है। देखते, देखते हैं हमारे तो बचपन में अच्छा चलिए आज फिल्मों के बारे में बात करते हैं थोड़ी थोड़ी बचपन में हम लोगों को अरे भैया गाना तो बजा लेने दीजिए आई एम सॉरी बोल लेने दीजिए बोलिए <laughs> बचपन में हम लोग जब छोटे थे तो हमारे मम्मी पापा पहले खुद फिल्म देख के आते थे जिसको प्रीव्यू आज के ज़माने में लोग कहते हैं और देख के अगर अप्रूवल मतलब वो इस योग्य हुई कि बच्चे भी देख सकें तब हम लोगों को फिल्म जाने का मौका मिलता था तो साल में तीन हद से हद चार फिल्में देखने का मौका मिलता था ये हमारे बचपन में जो नियम लागू था वो ये था इसलिए जो भी फिल्म देखते थे आज भी एकदम एक एक शब्द भाव भंगिमा एक्टर्स की और गाने याद हैं और किताबें मिलती थी ना फिल्मी गानों की वो हम लोग ज़रूर ले लेते थे वो भी कई किताबें बरसों तक मेरे पास रखी थी अब आप बताइए साहब बताना कुछ नहीं है वो गाने की धुन ये आपके लिए है और धुन बताइए और पहचानिए तो अब धुन पहचानने के लिए आपको वक्त दे रहा हूँ जब तक हमारी बातें ख़त्म होती हैं तब तक आप हमको बता दीजिए कि साहब ये कौन सा गाना था तो आपका जवाब भी तुरंत फुरत हमें मिल जाएगा चलिए तो साहब अब चूँकि हमारी पत्नी ने आदेश कर दिया है कि बातें फिल्मों की होंगी तो चलिए साहब इस हफ्ते शहरों की बातें रोक कुछ और बातें कर लेते हैं देखिए फिल्मों की बातें करने का सिलसिला इसलिए शुरू हुआ कि आप, आपको शायद मैंने बताया होगा कि आजकल कल हम लोग विविध भारती सुनने की बहुत कोशिश करते हैं और सुबह उठकर तो विविध भारती सुनते ही हैं अब आप सोचेंगे भाई साहब हैदराबाद में विविध भारती कहाँ से सुन रहे हैं अरे भैया अलेक्सा देवी जो है ना वो बहुत मदद करती हैं इसमें अलेक्सा देवी से हमने कह दिया कि सुबह छः बजे से विविध भारती लगा दीजिए तो साहब हम भले उठे हों या ना उठे हों अलेक्सा जी जागकर बहुत ही मेहनत से विविध भारती खोज करके लगा देती हैं और साहब हम लोग उठते हैं मतलब विविध भारती की सुरीली धुनों के ऊपर विविध भारती का एक कार्यक्रम जो हम लोग सबसे मतलब यू कहना चाहिए पसंद करते हैं वो है पुरानी फिल्मों के गीत अब साहब यहाँ पर एक बात आपको बताऊं ये पुराने फिल्मों के गीत यानी जब हम बच्चे थे तब से सुनते आ रहे हैं और आपको सच बताऊं कि उस समय में जो पुरानी फिल्मों के गीत आ रहे थे आज भी वही पुरानी फिल्मों के गीत चल रहे हैं मुझे समझ नहीं आया कि या तो हम बड़े नहीं हुए या विविध भारती बड़ी नहीं हुई क्योंकि आज भी उन्नीस सौ तीस चालीस पचास के गाने बज रहे हैं हमें तो यूँ लगता है कि अब तो 1980 के गाने भी पुराने गानों में माने जाने चाहिए आखिरकार 40-45 साल पुराने गाने क्या पुराने नहीं हुए होंगे मगर पता नहीं साहब हमारे आकाशवाणी को क्या लगता है कि शायद 1930 के दशक के या 40 के दशक के गाने ही पुराने हैं तो चलिए साहब मगर ख़ैर हमें बहुत अच्छे लगते हैं हम उनको सुनते हैं मगर हाँ साहब एक बात आपको और बताएं हम इस बीच में एक बात बहुत शिद्दत से महसूस कर चुके हैं वो ये कि ये जो गाने आते हैं ना साहब इसमें कुछ बहुत मशहूर और वरूफ संगीतकार भी आपको लगातार सुनाई पड़ते हैं जैसे खेमचंद्र प्रकाश मतलब तो ये तो बहुत पुराने हो गए हमको ख़याम मदन मोहन वगैरह के कभी कभी इनके कुछ गाने इस कदर बुरे हैं मैं आपको सही बता रहा हूँ मुझको मैं नॉर्मली बुरा बहुत कम चीज़ों को कहता हूँ मगर वो गाने कर्ण कटु हैं और मैं तो यह कहूँगा कि पता नहीं साहब हमारे मोहम्मद रफ़ी साहब और लता मंगेशकर जी कैसे उतने कर्ण कटु गाने गा पाए अब साहब हो सकता है कि कुछ उनकी भी मजबूरियाँ रही हो, मगर हम श्रोताओं के ऊपर तो वास्तव में वो अन्याय है अच्छा फिर इसका एक एक्सप्लेनेशन ये भी है कि साहब फिल्मों में उस जमाने में शायद 20-25 गाने होते थे अब यार 200-250 गाने तो अच्छे नहीं हो सकते तो शायद कुछ गाने घटिया भी होते होंगे मगर फिर मुझे लगता है कि आखिरकार सर्जक यानी कि जो कलाकार जो सृजना कर रहा है जो किसी कृति को बना रहा है वो घटिया कृति क्यों बनाएगा अब यहाँ भी एक्सप्लेनेशन तो हो सकता है कि भैया इसलिए घटिया कृति बनाएगा कि जल्दी जल्दी में उसे कुछ काम पूरा करना होगा मगर पता नहीं साहब हम तो यही कहेंगे कि भाई उनके कुछ गाने अच्छे हैं तो कुछ गाने अच्छे नहीं भी हैं खैर तो साहब ये तो एक बात हो गई अब दूसरी बात फिल्मों की हो रही थी फिल्मों की बातें करने में आपको हम एक बात बताते हैं जो हमें लगता है वो ये कि उस जमाने में यानी कि जिस जमाने में कि हम सिनेमा हॉल जाकर सिनेमा देखने में भरोसा करते थे उस जमाने में सिनेमा से ज़्यादा सिनेमा जाना सिनेमा जाने का प्रयास करना और उसकी बातें करना ये बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता था किसी भी सिनेमा के बारे में जैसे आपको बताएं एक मतलब और भी बातें करेंगे मगर एक फिल्म थी जिसका नाम था महबूब की मेहंदी अब साहब उस जमाने में हम लोग जब भी मतलब फिल्में देखने जाना होता था तो माता पिता के साथ ही जाते थे अब साहब पिताजी से कैसे कहा जाए कि महबूब की मेहंदी फिल्म दिखाने ले चलिए उस फिल्म में बड़े कलाकार अच्छे थे मतलब राजेश खन्ना उसके कलाकार थे और मेरे ख्याल से लीना चंद्रा वर्कर उसकी कलाकार थी महबूब की मेहंदी हाँ देखिए तो साहब ये थे उसके गाने उस जमाने में बहुत मशहूर मरूफ हो रहे थे तो साहब ये हुआ कि भाई वो फिल्म देखने जाना है तो हमारे पिताजी के एक मित्र हैं मित्र थे मतलब ऐसा कहना चाहिए जो कि अब तो नहीं है पोस्टमास्टर अंकल तो साहब पोस्टमास्टर अंकल को हम लोग कह सकते थे कि साहब ये फिल्म देखना चाहते हैं हम लोग तो पोस्टमास्टर अंकल से हम लोगों ने कहा कि साहब हम लोग चाहते हैं कि ये महबूब की मेहंदी राजेश खन्ना की फिल्म है देखी जाए मैं वो चूँकि पोस्टमास्टर साहब तो पापा के दोस्त थे तो उन्होंने पापा से ये बात कही कि अरे भाई चलो आज महबूब का मेहंदी फिल्म देखा जाए पापा ने कहा साले महबूब का मेहंदी क्या होता है तो उन्होंने हम लोग की तरफ़ देखा कि अभी अभी तुम ही लोगों ने बताया था पापा बोले यार तुम समझा करो ना महबूब का मेहंदी नहीं होता है महबूब की मेहंदी होता है उन्होंने कहा अरे हाँ यार वही बात है चलो चलें पापा ने कहा यार ये सब साले महबूब महबूब की फिल्में इन लड़कों को दिखाई जाए उन्होंने कहा अरे क्या हो गया भाई लड़के भी बड़े हो गए हैं इन लोगों को भी दुनिया देखने दीजिए ऐसा कहकर कुछ उन्होंने हम लोगों की तारीफ वगैरह की और साहब हम लोग महबूब का मेहंदी फिल्म देखने गए तो साहब वो महबूब की मेहंदी हमारी ज़िंदगी में महबूब का मेहंदी ही हो गई और आज भी जब हम लोग याद करते हैं ना तो पोस्टमास्टर अंकल की महबूब का मेहंदी की और जिस सिनेमा हॉल में वो लगी थी ना उस सिनेमा हॉल की उस सिनेमा हॉल तक जाने की वो सारी यादें उस एक नाम के साथ आ जाती है तो देखिए मैं तो कोशिश तो ये करूँगा अपनी पत्नी से निवेदन करने की कि आज वो महबूब की मेहंदी यानी आज जो प्रथम गीत जो आपने सुना होगा वो महबूब की मेहंदी का रखें वो मैंने ही निवेदन किया इस महबूब का मेहंदी का जिक्र सुनकर, ठीक है तो साहब चलिए तो ये तो एक बात हुई ऐसे ही एक फिल्म थी जाने जाने फिल्म हमारे मतलब बनारस शहर में विजया सिनेमा में लगी थी उस जमाने में मुझे लगता है कि हम यूनिवर्सिटी जाया करते थे और साइकिल से तो ये विजया सिनेमा जो था ये यूनिवर्सिटी के रास्ते में भेलूपुर चौराहे से थोड़ा सा आगे पड़ता था और साहब मतलब नया नया हॉल बना था ये उस जमाने में तो अब देखिए आप बार बार सोच रहे होंगे मैं उस जमाने उस जमाने का जिक्र बार बार कर रहा हूं उस जमाने का मतलब अरे साहब जब हम नौजवान थे आज कहते तो लोग मतलब हमें चाहे जो भी हो हम अपने दिल में तो आज भी ख़ुद को नौजवान ही समझते हैं मगर हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि भाई साहब वो ज़माना तो बीत चुका है तो खैर साहब कौन तो अब आपको बता रहे थे कि वो जानेमन फिल्म जो लगी थी वो विजया सिनेमा में थी और विजया सिनेमा हमारे घर से लगभग मुझे लगता है साइकिल से आने में तीस से चालीस मिनट लगते लगता थे हैं हम लोग के घर से वो नौ दस किलोमीटर तो होगा हाँ तीस चालीस मिनट लगते थे साहब हाँ, वहाँ हाँ, तक आने में हाँ. तो साहब उस दिन भीषण बारिश हो रही थी अच्छा। और साहब उस बारिश के दौरान हम ग्यारह बजे घर से निकले अब देखिए घर से निकलना आसान था क्योंकि माता जी अपनी नौकरी पर चली जाती थीं थी, और पिताजी अपनी नौकरी पर तो साहब हम लोग हम दोनों भाई आज़ाद थे और हम दोनों भाई जो थे वो अपना अपना साइकिलें लेकर के निकल सकते थे तो साहब वही साइकिल लेकर निकले और बारिश में भीगते हुए चूँकि बारिश थी ट्रैफिक भी नहीं था आराम से सड़क पर साइकिल चलाते हुए भीगते भागते जाने मन के दरवाजे पर पहुंच गए जाने मन मतलब समझ लीजिए जा अरे जाने मन फिल्म की बात कर रहे हैं <laughs> हॉल भी खाली था पहला दिन पहला शो धर्मेंद्र हेमा मालिनी की फिल्म और साहब जाने मन में देवानंद नहीं थे भाई ओ। जाने मन में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी थे आप कैसी बात कर रहे हैं तो साहब वहाँ पर भैया वो मेरे ख्याल से वो हॉल जो था वो हम लोग तो ये सोच कर गए थे कि बहुत भीड़ भाड़ होगी मगर ख़ैर भीड़ भाड़ नहीं थी और साहब वहाँ पर हम लोग चले गए पहुँच गए देखने के लिए और हॉल भी खाली जगह भी मिल गई सीट भी मिल गई और वो दो रुपये पिचहत्तर पैसे का टिकट मिलता था वो भैया देख लिया वहाँ पर पहुँच गए अब साहब देखिए आपको मज़े की बात बताएँ कि मतलब पसीना और बारिश से बनियान भीगी हुई क्या करेक्शन अच्छा जाने मन में देवानंद देवनां थे हाँ, ओहो, जा, बिल्कुल सही बात है मगर थी हेमा मालिनी जरूर हाँ, थी देखिए साहब थी, क्या बताएं अरे देवानंद और धर्मेंद्र में कन्फ्यूजन हो गया चलिए अरे हाँ। हेमा मालिनी की तो याद है ना तो वो पाप नहीं हमारे देवानंद जी को आपने दरकिनार कर दिया <laughs> जिनके कारण अम्मा जी इनसे कहती थीं कि भैया बॉम्बे पोस्टिंग तो हो गई है घर देख के लेना ऐसा ना हो कि देवानंद के घर के पास हो नीमन वहां चली जाए तो साहब चलिए वो तो वहां नहीं जा पाए क्योंकि देवानंद जी मलाट से बहुत दूर रहते थे मगर खैर तो साहब हम लोगों ने अपनी अपनी कमीजें बगल की कुर्सियों पर टांग दी और आराम से बैठकर फिल्म देखी इंटरवल अरे भैया हॉल ही खाली था तो हम क्या तो करते इसमें क्या कमीज ही उतारी थी उतार तो साहब वो इंटरवल में फिर कमीज पहनी बाहर जाकर शायद चाय सिगरेट जो भी लेना हो लिया फिर वापस आकर देखी और मजे की बात यह है कि आज भी मुझे याद है कि जब हम लोग बाहर निकले पानी उसी तरह से बरसना शुरू हुआ <laughs> यानी कि जितनी देर हम लोग हॉल के अंदर रहे बारिश भी रुकी रही बारिश भी इंतजार कर रही थी कि कब ये लोग बाहर निकलें और हम साहब बरसें तो साहब फिर बरसते पानी में घर पहुंच गए इत्तेफाक की बात यह है कि घर तो पहुंच गए मगर उस वक्त तक माता पिता में से कोई भी आया नहीं था वापस। लेकिन इसी फिल्म की बात हम बता रहे जी कि हम गए थे बेबी मौसी और माला जीजी के साथ जाने मन देखने और हमारे पास हमेशा कंधे पे झोला रहता जैसे आपके पास झोला रहता था मेरे पास भी एक सुंदर सा खादी भंडार का झोला रहता था उसमें से मेरा पर्स मर गया था मतलब किसी ने मार लिया था उसमें पैसे भी थे तो बड़ा दुख हुआ था मतलब पिक्चर देखने की सारी खुशी हवा हो गई और फिल्म कोई ख़ास नहीं थी तो वो भी बस बकवास फिल्म थी बिल्कुल शुद्ध रूप से बकवास थी अभी अभी जो दो बकवास फिल्में आपने देखी हैं और Amazon पे बस वो अमेजोन तो, अब हम इसके बारे में कोई कमेंट नहीं करेंगे हम हाँ। सिर्फ ये कहेंगे हाँ। कि नेटफ्लिक्स और Amazon पे जिन फिल्मों का बहुत ज्यादा एड आता है ना भाई साहब उन्हें देखने से पहले उनका रिव्यू कहीं भी खोजकर कर पढ़ जरूर लीजिएगा हमारे जैसी भूल ना करे बहुत अच्छा फिल्म है नहीं नहीं भाई ऐसा कुछ मत कहिए देखिए अच्छा, अच्छा अब साहब आपको और बताएं एक फिल्म की बात हम हमने आपको शायद बताया होगा शोले शोले भी साहब हमने पहले दिन पहला शो देखी थी और आपको ये भी बताएं बनारस में साजन सिनेमा की शुरुआत उसी फिल्म से हुई थी हालांकि साजन सिनेमा हॉल अब शायद बंद हो चुका है हाँ, मगर... हाँ, शायद शॉपिंग मॉल हो गया है। है, अब हमें पता नहीं क्या हुआ है, मगर खैर वो साजन सिनेमा के बाहर सड़क की तरफ वो दो रुपए पिछहत्तर पैसे की लाइन थी और साहब हमारे एक मित्र वहां जा करके किसी तरह से उन्होंने वो टिकट निकाल लिया था अब साहब हम लोग पहुंचे वहां पर और हम लोगों को जो टिकट मिला था वो ए लाइन का था यानी दो रुपए पिछहत्तर पैसे वाली लाइन में सबसे पीछे कितने मतलब बहुत बढ़िया सीट अच्छा थी उस जमाने की बहुत हाँ। बढ़िया सीटों में से थी वो तो साहब वहां बैठ गए हॉल भी बहुत उमदा था वो सीटें थोड़ी स्लोपी थी यानी की आपको सामने वाले का सिर आपके सामने नहीं आता था तो साहब हम लोगों ने शोले देखी अब साहब शोले फिल्म देखने के बाद उस जमाने में स्टीरियोफोनिक साउंड का बड़ा मतलब mm हाँ वो सब था हाँ. तो साहब शोले में जब वो एक सीन है शुरुआत में ही जहां पर की ट्रेन में डकैती हो रही है और डाकू जो है वो ट्रेन पे अटैक करते हैं और साहब हमारे हीरो और हमारे एक मतलब संजीव कुमार साहब उन का मुकाबला कर रहे हैं वो वहाँ पे जो आवाजे थी वो गजब की थी वहां भी थी और वहां पे भी जो धनों के साथ में ये वो है और डाकू उसके पीछे हाँ, उस समय तक तबला हाँ, जो तबले की आवाज है इतनी क्लियर और एक एक बीट इतनी स्पष्ट सुनाई नहीं, पड़ी नहीं और हम, इतना मजा आया। बिल्कुल सही आपने कहा क्योंकि हम हमको तो उस फिल्म के लिए जाना याद है क्योंकि उस फिल्म के समय तक हम लोगों को मोटरसाइकिल ले जाने की परमिशन मिल गई थी। तो साहब हम मोटरसाइकिल पर हम और हमारा भाई हम लोग वहां पर गए और साहब आपको मजे की बात बताएं कि वहां जाकर के किसी तरह से मोटरसाइकिल खड़ी तो कर दी अब उसके बाद अपने उस दोस्त को ढूंढा हाँ। तो पता चला कि चार टिकट लिए गए थे हाँ। और भैया हमारे जो चौथे दोस्त थे वो आए ने तो हमारे तीसरे मित्र जो थे जिन्होंने टिकट निकाला था उन्होंने कहा कि मैं कोशिश करता हूं कि बाहर जाके इस टिकट को निकाल दू निकाल दू मतलब कि मतलब हो सके तो ब्लैक में बेच दू और हो सके हाँ। तो भैया दाम के दाम में तो बिक ही जाए हाँ। आप विश्वास करिए भाई साहब उस शोले फिल्म के लिए वो टिकट ब्लैक में खरीदने वाला कोई था ही नहीं जी साहब वो किसी तरह से वो दो रूपए पचहत्तर पैसे का टिकट दो रूपये पचास पैसे में बेच करके आ गए नहीं, नहीं चली थी और और हम सहब... थे तो जब हम लोगों ने देखा, तो हमें उसका जो पहला सीक्वेंस था हमें साहब वही पसंद आया था उसके अलावा फिल्म तो हमें भी अच्छी नहीं लगी थी और हमें उस फिल्म को देखने गए थे अपनी बुआ जी भैया मम्मी और हम लोग सात तो तो तो निकलते निकलते <laughs> और लौटे तो एक अच्छा साहब तो ये तो शोले की कहानी हुई अब आपको बताए ऐसे ही एक सिनेमा हॉल था भारती जो हमारी विश्वविद्यालय के पास था यानी अस्सी मोहल्ले में हुआ करता था और भारतीय की खूबी ये थी कि उसमें अंग्रेजी फिल्में लगती थी और वो भी सिर्फ एक शो में शाम को छ से नौ वाला शो वो छ से नौ तो कहने की बात थी वो नॉर्मली एक घंटे डेढ़ घंटे की अंग्रेजी फिल्में होती थी बाकी टाइम में उसमें न्यूज रील कुछ एड रील वगैरह वगैरह ट्रेलर बहुत ऐसे ये सब मिलते थे तो साहब हम लोग उन फिल्मों को देखने के लिए भी जाते थे देखिए में मजा था एक भारती में मजा ये था कि भारती में साइकिल स्टैंड बहुत कम पैसे का था यानी दस पैसे का था अच्छा हाँ बाकी जगहों पर पच्चीस पैसे पचास पैसे तक लिए जाते थे मगर खैर भारती का दस पैसे का साइकिल स्टैंड और भारती में आप फिल्म देखते समय आराम से सिगरेट पी सकते थे। अच्छा हॉल हॉल में? हाल में। ओ? तो साहब इसलिए का बड़ा मन पसंद सिनेमा मगर था। उसमें एयर कंडीशनिंग कुछ नहीं। वो सब कुछ नहीं था तो साहब वो बहुत बढ़िया था अंग्रेजी फिल्म उसमें देखने जाते थे मुझे आज भी याद है की दो ऐसी फिल्में देखी जो मुझे बखूबी आज भी याद है टावरिंग इन और तो तो था था था। और और और और और एक वो पानी का जहाज उलट जाने वाली फिल्म थी उसका नाम तो भूल गया मैं तो साहब वो फिल्म थी वो देखी देखिए उस जमाने में सबटाइटल वाली फिल्में तो होती नहीं थी और ज्यादा कुछ अंग्रेजी समझ नहीं आती थी मगर मैं तो यही तारीफ करूंगा साहब उन अंग्रेज एक्टरों की अरे अंग्रेज मतलब वो हॉलीवुड एक्टरों की कि उनकी एक्टिंग और एक्शन बस सब वही हमें समझ में आ जाता था और मज़ा आता था सब उन फिल्मों को देखकर तो हम तो यही कह सकते हैं कि वो उस ज़माने में उन फिल्मों को देखना और जेम्स हेडली चेज एक साहब हुआ करते थे उनकी किताबों को पढ़ना वही जीवन का थ्रिल था मज़ा था आप वो भी बहुत पढ़ते थे ना श्री ओम प्रकाश शर्मा की की जासूसी मतलब तो और वो भी बताएंगे मगर फिलहाल तो हम आपको ये बता दें कि साहब उन फिल्मों को देखना और उन फिल्मों को देखने से जुड़े अनुभवों को याद करना एक बहुत ही मनोरंजक प्रक्रिया है मैं तो ये कहूँगा भाई साहब जरा उन फिल्मों के नाम लिख डालिए जो आपने ऐसे देखी हो जिनके अनुभव मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज के अखबार में मैंने आपसे बताया ना कि मैं ये रिकॉर्डिंग नॉर्मली इतवार को ही करता हूँ तो आज के अखबार में किसी संस्था ने शायद सौ सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की सूची निकाली है तो उसी को देखने के बाद मेरा मन मन किया कि फिल्मों की की कुछ बात की जाए। आपका मन बड़ा चंचल है शहर से भटक के आप फिल्मों पे आ गए <laughs> फिल्मों से आप कार पे ना आ जाएं। नहीं नहीं, नहीं साहब फिल्मों की बातों में शहर भी आएंगे और मैं आपको गया शहर की बात बताना चाहूंगा मगर वो अगले हफ्ते या अगले हफ्ते पता नहीं तब तक तो कुछ और दिमाग में आ जाए या तो? उसके अगले हफ्ते हाँ। तो साहब चलिए चलते हैं आज के लिए बातें यहीं पर बंद करते हैं मगर बातें तो हम लोग के पास बहुत थी इस सिलसिले में कहने अरे भाई तो मगर बातें बहुत हैं मगर वक्त तो सीमित है ना हाँ लोग कहीं ऐसा ना हो बोर हो जाए तो चलिए साहब आज के लिए आज्ञा दीजिए आपने अपना इतना कीमती समय हमको दिया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ धन्यवाद धन्यवाद नमस्कार के दिल में बस शिकायत करूं? हो किससे शिकायत करूं? हाय किससे शिकायत करूं? शरारत मेरे साथ हुई किससे शिक मुझे आया दिल पर रोजानी शर्म से पानी पानी हुई मैं बस पसीना मुझे आया